पाठन के क्रम में ईसावास्य उपनिषद प्रथम उपनिषद है और यह वेद के मंत्र भाग का एक है साखक संहिता का अंतिम जो है वह 40 वाक्य है वेदांत शब्द का जब हम लोग प्रयोग करते हैं ये समझ के रखना चाहिए कि वेद का सिद्धांत अंतमानी सिद्धांत तात्पर्य वेद का परम तात्पर्य चरम तात्पर्य जो है वह है वेद अब वेद के विषय में जब हम विचार करते हैं तो वेद शब्द बनता है किस धातु से विगत जाने से भी बन सकता है वेद बन सकता है विध सप्तान धातु है उससे भी वेद बन सकता है विध चारणे धातु है उससे भी, भी चार धातु ऐसे हैं संस्कृत बांग में न? कि जिसके द्वारा वेद शब्द जो है वह बनाया जाता है अब ये चार धातु में तो चारों धातुओं से बनावे तो चारों धातुओं का भी बनाने से भी अर्थ लग जाता है पर पूर्व आचार्यों ने दो धातु विशेष रूप में लिया एक जो है वह विद्ज्ञानी और बिंद्राभ इसलिए विष्णु मित्राचार्य जो है कहते हैं विद्यंती ज्ञायती लभ्यंते व्यायंती विद्यंते का अर्थ कर दिया गया ज्ञांती लभ्यंते वे भी धर्मादि पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ है वह जिसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उसका नाम है वेद। क्योंकि वेद का तात्पर्य केवल उपनिषद से नहीं है ना, सभी कर्म कांड भी आ गया उपासना कांड भी आ गया तो उन्होंने यही अर्थ किया तो विध ज्ञाने और विध लाभे लिया चार्य जब इसको विचार करते हैं तो कहते हैं अलव की कम अलौकिकम पुरुषार्थोपाय वे अने तो इसका करते हैं, अलव की कम वेति इति वेद का अर्थ कहते हैं अलौकिकम पुरुषार्थोपायती अन वेद का निर्वचन इस प्रकार करते हैं शीर्ष स्वामी जब इसका विवेचन करते हैं तो विदंती अन धर्मम जिसके द्वारा धर्म का आपने को ज्ञान होता है तो, तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो है परिभाषा होने पर भी हम देख, देखते हैं कि सभी धातुओं का अर्थ जो है लग जाता है सत्ता का भी अर्थ लग जाता है विचारणा का भी अर्थ लग जाता है प्रमुख रूप से जिस साधन के द्वारा हम चारों पुरुषार्थों के उपाय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, धर्म अर्थ का मुख्य प्राप्ति का उपाय जानते हैं वह जो है वह वह जो है वह ज्ञान है वेद आगे आचार्यों ने जब विचार किया तो ये निर्धारण किया कि ज्ञान शब्द क्या अवबोधने से बनता है पर ज्ञान शब्द का प्रयोग सामान्य ज्ञान में होता घटक ज्ञान पटक ज्ञान मठक ज्ञान कला का ज्ञान विज्ञान का ज्ञान ये सब जो है वह ज्ञान में ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है पर वेद शब्द का प्रयोग इस प्रकार का नहीं वेद का अर्थ भी ज्ञान हुआ वेदकार ज्ञान हो होने पर भी ज्ञान शब्द का प्रयोग ये सामान्य है और वेद शब्द का प्रयोग जो है वह आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसी विषय में जो है परलोक संबंधी ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान इसी में वेद शब्द का प्रयोग होता है सामान्य ज्ञान के लिए वेद शब्द का प्रयोग नहीं होता घटक ज्ञान के जगह घटक वेद ऐसा नहीं ये दोनों शब्दों में और इस प्रकार जो है वह भौतिक ज्ञान और जो है एक पारिभाषिक वेद जो है एक पारिभाषिक शब्द ज्ञानार्थक होने पर भी यह पारिभाषिक हो गया और इसका संबंध जो है वह आध्यात्मिक तत्व को लेकर के ही इसका संबंध बनता है ये दोनों में अंतर हमको समझ करके रखना चाहिए दूसरी चीज ये है कि बहुत से लोग ऐसा हैं कि जो वेद मंत्र भाव को ही मानते ब्राह्मण भाव को मंत्र नहीं मानते जैसे दयानंद वो तो मंत्र भाव को ही वेद मानते हैं ब्राह्मण भाव को वेद नहीं पर ऐसा नहीं है पूर्व सभी आचार्यों ने जो है जैसे कुमारिल भट्ट ने भी मंत्र ब्राह्मण वेद एक नाम धेयम मंत्र और ब्राह्मण दोनों का मिलकर केवल ब्राह्मण का जो है वह नाम जो है केवल मंत्र का नाम वेद नहीं अथर्वेदी कौशिक सूत्र में भी मंत्र ब्राह्मण योर राहुल वेद शब्द महर्षय <coughs> महर्षि लोग जो है मंत्र और ब्राह्मण को वेद शब्द के द्वारा तीसरी चीज हम वैसे भी विचार है, तो विचार करने पर ये निर्धारित होता है कि मंत्र जो होता है इसका प्रयोग ब्राह्मण से ही होता है बिना ब्राह्मण के मंत्र प्रयोग का ज्ञान नहीं हो तो भी ब्राह्मण न हो तो मंत्र प्रयोग का ज्ञान ही नहीं होगा तो ये ज्ञाति कैसे हो इसलिए ब्राह्मण के बिना जो है केवल मंत्र भाग में वेद शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता ब्राह्मण उसका अनुभूति ही है इसलिए भाष्यकार भगवान भी मंत्र और ब्राह्मण को भी इस प्रकार वेद में दो भाग मुख्य हुआ एक मंत्र भाग एक ब्राह्मण भाग मंत्र भाग का शुक्ल वेद के मंत्र भाग का कारण शाखा का ईसावास्योपनिषद है और ब्राह्मण भाग का गृहदारण्य जैसा हम लोगों ने देखा जैसे वहां पर दो अध्याय जो है वो अब कर्म के थे कर्म संबंधी प्रवर ज्ञान ऐसे यहाँ भी जो इसके पहले के अध्याय है उनतालीस अध्याय ये चालीस अलीसवा है ना संगिता भाग का ये चालीसवा अध्याय है वो उनतालीस अध्याय जो है ये है कर्म संबंधी इसलिए वही विचार यहाँ भी आएगा कि कि ये जो उनतालीस अध्याय कर्म संबंधी है कि चालीसवे अध्याय को कर्म संबंधी क्यों न मान लिया जाए एक विचार यहाँ पर उत्पन्न हो इसको आप उपनिषद करके कैसे मान सकते हैं इस पर विचार करते हैं तो थोड़ा जो है आनंद को लेकर के जिसके पास आनंद की पुस्तक नहीं है आनंद गिरी को श्रवण कर ले फिर भाष्य का विचार तो चलेगा ही इसमें आनंद भी पहले मंगलाचरण करते हैं परेणेशी बो देते न आत्मना ईशा तो आत्मना ईशा दो शब्द का प्रयोग क्यों किया क्योंकि ये, ये वेदांत में जो है आत्म ईश्वर की एक ये विषय की सूचना दे दिया कि जिस जो है आत्मभूत ईश्वर के द्वारा और वही है कौन परेण पर क्योंकि ईश भी बहुत होते हैं तो परब्रह्म परमात्मा के द्वारा अशेषतः विश्व व्याप्तम सारा का सारा विश्व व्याप्त है तो देहद्वी साक्षी अहम् देह तदगुण वर्जिका वही मेरा स्वरूप जिसके द्वारा सारा का सारा जगत ज्ञाप्त है वही मेरा स्वरूप ऐसा मैं कौन हूं देह साक्षी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों का जो है साक्षी अथवा स्थल सूक्ष्मत्म ये व्यि और समि विराट शिरण गर्ग ये दोनों का जो मैं साक्षी देह तदगुण वर्गी देह और उसके सूक्ष्म शरीर शरीर के गुणों से रहित शरीर से रहित शरीर किसी गुणों से रहित ऐसा जो है साक्षी यही अपना स्वरूप ये विषय जो इसमें प्रतिपादन होगा उसका निर्देश मंगलाचरण के द्वारा कर इसके बाद वो लिखते हैं ईशावास्यम इत्यादि मंत्रान व्याच् व्याचिथ्यासुर भगवान भाट्यकारा कर्म शेषंका बहुत लोगों को शंका ये हो सकती है कि ईशावासी इत्यादि जो मंत्र हैं यह कर्मशेष शेष है क्योंकि उनतालीस अध्यायों में यदि कर्म और कर्मशेष का वर्णन आया तो 44 अध्याय में उपनिषद कहाँ से आ जाएगी वो भी तो कर्मशेष होना चाहिए ऐसी आशंका यदि किसी को हो तो उसका जो है उसको पहले पहल दूर करना चाहिए भाष्यकार उसको दूर करके तभी इस अध्याय का व्याख्यान करेंगे इसी को आनंद गिरी लिखते हैं ईशावाश्यमी इत्यादि मंत्रान ईशावासी इत्यादि मंत्रों को व्याख्यान करने की इच्छा रखने वाले भगवान भाष्यकार भगवान भाष्यकार केसाम माना केसाम मंत्राणाम उन मंत्रों का कर्म शेषक संकाम पावत विदिस्ट की यह कर्म है इस आशंका को जो है हटाते हैं पाए चाहते कि कोई ऐसी आशंका करता है क्या सब कहते तथा ही कर्म जड़ा के कोई जो है वह कर्म जड़ जैश। कर्म जैसे जड़ है कर्म में उनकी बुद्धि इतनी दृढ़ हो गई है कि जो है वह भी जड़ के किसान वो ऐसा मानते हैं कि आमनाय क्रियार्थकान अतर्ताना वो कहते हैं कि आमनाय जो है एक क्रियाथक है इसलिए जो भी वाक्य होगा वह वा क्रिया या कर्म के किसी अंग की स्तुति करता हुआ होगा जो कर्म में जिनका विनियोग नहीं हो सकता है वो वाक्य तो अनर्थ उनका कोई प्रयोजन नहीं हो सकता ये सिद्धांत है तो ऐसा जो है सिद्धांत वो मानने वाले हैं तो वो ऐसा कहते हैं ईशावास्यम इत्यादि मंत्रा कर्म शेषा वो अनुमान बनाते हैं तो ऐसा अनुमान करते हैं। क्या अनुमान करते हैं कि ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र है वह कर्मशेष है कहते इसमें हेतु क्या है कते मंत्रत अविशेषा क्योंकि ये भी मंत्र है संगीता का अंतिम अध्याय है ये मंत्र है जैसे वो अंतालीस अध्याय के मंत्र कर्मशेष है कर्म प्रतिपादक अथवा कर्म शेष है इसी प्रकार ये चालीसवा अध्याय भी मंत्र है मंत्र होने से ये भी कर्मशेष मानना चाहिए इसके लिए दृष्टांत तो क्या है कभी तो ईशीवादि मंत्र वक्त यहां से ये शुक्ल योजन शुरू हुआ ये कारण शाखा का ये जो संगीता है ईशे तवा यहां से शुरू होता है और इसे है जो है यह शुरू होकर के और ये वो उनतालीस अध्याय तक आता है ईशे तवा ये मंत्र है इसे ये मंत्र है उस मंत्र पर ब्राह्मण है पलासाखाम छिनती ब्राह्मण है तो ये प्रसंग क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको अग्निहोत्र करने के लिए जरूरत है सामग्री की जरूरत जो दही इत्यादि या जो जो बनाएंगे उसके लिए उसके लिए आपके सामग्री की जरूरत है दूध कहां से आपको मिलेगा दूध तो गौ से मिलेगा भैंस के दूध से तो यज्ञ होता है गौ से आपको दूध मिलेगा तो गौ से दूध मिलेगा तो गौ के स्तन में दूध है पर आपको निकालना पड़ेगा तब दूध मिलेगा ऐसे तो नहीं मिलेगा तो दूध मिलेगा तो आप दूध तो निकालने के गौ का तो गऊ का दूध निकालने के लिए पहले आपको बछड़ा छोड़ना पड़ेगा तो गाय जब पहएगी तब न दूध दुहेंगे आप तो बछड़ा छोड़ने के बाद फिर बछड़ा का मुख स्तन से अलग करना पड़ेगा तब तो आप दूध दुहेंगे तो आपको एक पवित्र कार्य के लिए जो है दूध लेना है तो आप हाथ से उसका मुख पकड़ करके बछड़े का जो है अलग नहीं कर शास्त्रीय विधि से ही आप अलग कर सकते हैं दूसरे प्रकार से नहीं अलग कर सकते तो वहां पर जो है विधि आती है कि पलाश के डे से उसका मुख अलग करना स्तन से मुख को अलग कैसे करना पलास्ट के डंडे से पलाश का डंडा आपको कहा मिलेगा जंगल में मिलेगा पलाश के पेड़ से मिलेगा अपराश का डंडा तो वो काटे बिना तो आपको नहीं मिलेगा उसको काटना पड़ेगा तो उसको ऐसे नहीं तोड़ लेंगे ब्राह्मण कहता है ईशे तुवा ये मंत्र पढ़ना देखिए मंत्र का ब्राह्मण का कितना घनिष्ठ संबंध है ईशे मंत्र को पढ़ करके फिर पलास शाखा किन थी उस तो पलास शाखा को काटता तो पलास शाखा के काटने में ईशे मंत्र का प्रयोग वहां पर तो इसी बात को यहां पर यहां संकेत करते हैं ये देखो कि जैसे मंत्र तो है ना मंत्र ईशे त्वा ये मंत्र है ईशे त्वा ये मंत्र है इसका कर्म में विनियोग हो गया ब्राह्मण भाग के द्वारा विनियोग कहां हुआ कर्म में विनियोग हुआ कर्म में विनियोग कैसे हुआ शाखा फलाशा कंकी शाखा काटने में इस मंत्र का जो है विनियोग हो गया कर्म में तो कर्म में जैसी इस मंत्र का विनियोग हुआ इसी प्रकार ये चालीसवा अध्याय का भी जो मंत्र है ईसावा इसका भी जो है वह कर्म में विनियोग होना चाहिए ऐसा पूर्वक पूर्व पक्ष है आपता पृथक प्रयोजनाद्यभाव अव्याख्या प्रत्यय। जब कर्म में विनियोग हो, हो गया तो कर्म से अतिरिक्त जो है इसका अनुबंध चतुष्ट नहीं बनेगा क्योंकि आपने यहां की एक परंपरा है ग्रंथ ऐसे नहीं पढ़ा जाता है पहले उसका जो है वह जानना पड़ेगा आपको कि इस ग्रंथ का विषय क्या है ये नावेल तो है नहीं इस ग्रंथ का विषय क्या है इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है इसको पढ़ने से आपको क्या प्रयोजन सिद्ध होगा और इतने नहीं इसका अधिकारी क्या है हम इसको पढ़ने के अधिकारी हैं कि नहीं है और संबंध ग्रंथकार विषय के साथ संबंध क्या है ये चारों बातों का जब ज्ञान होता है तो उस ज्ञान के आधार पर जो है वह फिर उस ग्रंथ के पढ़ने की प्रवृत्ति होती है जिसको अपने अनुबंध चतुष्ट हैं तो जब कर्म में विनियोग हो गया तब इसका अलग अनुबंध चतुष्टय बनेगा नहीं उपनिषद का कर्म का जो प्रयोजन है कर्म का जो अधिकारी है कर्म का जो संबंध है कर्म का जो विषय है वही इसका विषय हो जाएगा तो उसके अनुबंध चतुष्ट इत्यादि का अभाव हो गया तब पृथक इसका व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं रही इसी बात को कहा अतः पृथक भावात् कर्म का जो प्रयोजन है इससे पृथक जो है इसका प्रयोजन इत्यादि का होने से इसलिए तो इसका व्याख्यान ही नहीं करना चाहिए आपको आपको इसको व्याख्यान करके क्या करेंगे व्याख्यान से कुछ सिद्ध नहीं हो सकता है प्रत्या उनके प्रतिभाष्यकार भगवान कहते हैं ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा कर्म सुविनियुक्ता कहते ईशावास्यम जो ये चालीसवी अध्याय के मंत्र हैं इनका विनियोग कर्म में नहीं हो सकता है कर्म में इनका विनियोग हो ही नहीं सकता है कर्मांक नहीं बन सकता ये उसी का तात्पर्य थोड़ा एक आकार बताते हैं जो हमने अभी बताया आपको कि ईशे या शाखाम छिनती इत्यादिवत जैसे ईशे त्वा ये मंत्र पलाश शाखाम छिन्नति जो है ये ब्राह्मण तो जैसे इस मंत्र का विनियोजक प्रमाण दर्शना उस मंत्र का जो है क्रिया संबंध बोधक विनियोजक मां क्रिया संबंध बोध इस मंत्र को इस क्रिया के साथ लगा दिया तो क्रिया संबंध बोधक प्रमाण देखा जाता है वहां पर आदर्शन हाँ यहाँ पर आदर्शन वहां पर दर्शन यानी जैसे ईशे का शाखा छिन्नक इत्यादि वक्त जैसे इनमें विनियोजक प्रमाण है ऐसा विनियोजक प्रमाण आदर्श इसमें ईसावास्यवम इसमें विनियोजक प्रमाण नहीं वहा विनियोजक प्रमाण क्या था राष्ट्र शाखा छिन्नक ये विनियोजक प्रमाण था उसने उस मंत्र को पलाश काटने में लगा यह क्रिया में बनाया ऐसे इसी प्रकार में ईसा वास्तव में जो मंत्र है इन मंत्रों का कोई विनियोजक प्रमाण न देखा जाने आदर्श एक हो गया हेतु और दूसरा हेतु क्या हो गया प्रकरणांतरक कर्म प्रकरण से अलग इसका कथन होने इस दोनों हेतु से क्या होगा ईशावास्यम इत्यादियों मंत्रा कर्म को अविनियुक्ता उनका विनियोग नहीं उसी का हेतु बताते हैं यम शेष से आत्मनो याथात्म प्रकाश तत्व कहो लिवायत ऐसी है कि कहीं कहीं सीधे न हो पर लिंग प्रमाण के द्वारा भी कर्म के साथ संबंध बन जाता है जैसे, जैसे लिंग प्रमाण कहीं कहीं इस प्रकार का मिलता है कि जैसे वह देव सदनम दान इस प्रकार का वरहिर देव सदनम तन अब ये जो वाक्य आ गया तो वहां पर इस प्रकार की बात आती है कि जो ये कुषा जाति कई प्रकार की मान कुषा जाति कई प्रकार की मान और वो सभी बर् शब्द के द्वारा जो है वो कहा जाता है पर वहां पर एक निर्णय करते वहां पर क्या होता है कि लिंग यज्ञात्मक लिंग होने के कारण वो तो पुरोडास स्थान भूत जो बर् दूसरा नहीं जो कहीं जो है वह जंगल में लगा हुआ जो वर् है वो नहीं कुशा जो जंगल में लगा हुआ है अथवा जंगल में लगा हुआ है उसको नहीं में जो जो कुशा कुशा है है उस को जो है उसको मचे उसके छेदन करने की बात आती है उस लिंग से तो जैसे लिंग में जो है वह छेदन करने की बात आती है इसी प्रकार अब वहां पर ही है कर्म कर्म तो होगा ना कोई यज्ञ उसका उसमें काम आने वाला है वो कुशा तो कुशा हो गया कर्म शेष आ गया ना कुशा जो कर्म हो गया उसके विषय में उसका कर्म के साथ उसका संयोग सह, बन गया वो तो कर्म हुआ उसके विषय में कहा तू तो मैं करता हूँ इसी प्रकार कर्म का शेष हो जाएगा आत्मा कर्मकांडी का कहने के बाद पर कर्म शेष कौन हो जाएगा आत्मा और आत्मा का वह हो गया कर्म शेष उसका वर्णन कर दिया ईशावासी इत्यादि में ईशावासी इत्यादि में उस आत्मा का वर्णन कर दिया इसलिए कर्म शेष होने से कर्म से संबंधित हो जाएगा लिए टीका देख लीजिए इति शु अम छिनती इत्यादि प्रमाण आदर्शना प्रकरण हो गया ना स्रौत विनियोगा का अभाव होने पर ही भी देव सदनम दामिक लवन प्रकाशन सामर्थ्यालवी यथा विनियोगा कहते हैं जैसे स्रोत विनियोग सीधा स्रोत विनियोग उसमें था इसमें ईशेपाद इसमें तो स्रोत विनियोग था इसमें कहते हैं स्रोत विनियोग का अभाव होने पर भी बरहिर देव सदनम दानी इसमें जो है बर् का लवन प्रकाशन सामर्थात्वनी जैसे वहां पर स्थित जो है वह कुषा के लवन में उसका विनियोग हो गया तथा कर्म शेष आत्म प्रकाशन सामर्थन सामर्थन क्या बात है ना ना। जो आत्मा वो आत्मा वो के प्रकाशन के सामर्थ्य से कर्म सुन विनियोग कर्म में इन इन मंत्रों का विनियोग हो जाएगा इत्यपि नाशंकनी भी शंका नहीं करनी क्यों नहीं शंका करनी चाहिए तो उसके विषय में कह दिया कि तेम अकर्म शेष आत्मनो या था प्रकाश कर आत्मा कभी कर्मशेष बन नहीं सकता है उसका विवरण आगे आएगा क्यों नहीं बन सकता है कि जो शुद्ध आत्मा है आत्मा यहाँ शुद्ध जो आत्मा है उसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है जिसका क्रिया के साथ संबंध नहीं है वह क्रिया का कर्ता नहीं बन सकता तो इस उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मा है वह कर्म नहीं हो सकता है फिर कहो कि आत्मा तो कर्म शेष होता ही है यहाँ कर्म करता है फिर आगे जाकर कर के स्वर्ग में जाता है तो कर्म का कर्ता बनता है कर्म के फलभोगता बनता है सब कहते नहीं उपनिषद में इस आत्मा की बात नहीं है जो कर्म का कर्ता कर्म का भोक्ता बनता इस आत्मा की बात नहीं है उसके याथात्म या स्वरूप का जो है वह हो निरूपण होने के कारण आत्मा को यहाँ उपनिषद प्रतिपादित जो आत्मा है ईसावास्य के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मा है उसको आप कर्म नहीं बना सकते हैं देख तो शुद्ध शुद्धादि विशेषण से आत्मन कर्मशेषत् प्रमाणाभा जो है अकर्ता इत्यादि जो आत्मा है उस आत्मा का कर्म शेषत्व प्रमाण न होने से तथात्म्य न केवल कर्म अनुपयोगी आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान केवल कर्म में अनुपयोगी है इतनी बात नहीं किन्तु कर्मणा विरुद्धती च वह कर्म के साथ उसका विरोध भी है क्योंकि तो याथात्म प्रकाश है, याथात्म छत्मना आत्मा का याथात्म स्वरूप क्या है जो इसमें बताया जाएगा शुद्धत्व अपाप विद्धत्व एकत्व, एक अशरीरत्व आदि बक्ष्मणम आत्मा के जो यथार्थ स्वरूप का निरूपण होगा वह आगे कहा जाएगा कि आत्मा शुद्ध है आत्मा का पाप पुण्य के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है आत्मा अनेक नहीं है आत्मा एक है आत्मा नित्य है आत्मा अशरीरी है शरीर के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है आत्मा सर्वगत है ऐसे आत्मा कर्मशेष नहीं बनता उसी को कहते हैं सच्च कर्मणा विरुद्धित वह कर्मशेष विरोध होता है कर्म का कर्ता वह बनेगा नहीं इसलिए युक्त ये, ये शाम कर्म शु इसलिए कर्म में यह ईशावासी इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिभाषित जो आत्मा है उसका विनियोग कर्म में नहीं हो सकता है वह कर्म शेष नहीं का में थोड़ा है देखिए शुद्धो हम स्वभाव तो न किए ना पिपाप ना विद्या आत्मा का ज्ञान यहाँ पर कैसा होगा कि मैं शुद्ध हूं पाप पूर्ण शरीर के माध्यम से आगंतुक उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं संबंध न होने के कारण उसके द्वारा विद्व में नहीं शुद्धो हम स्वभावतः मैं स्वभावतः शुद्ध जैसे चंदन स्वभावतः सुगंधी वाला है और यदि किसी उपाधि से कीचड़ आदि उपाधि से उसमें दुर्गंधी प्रतीत होने लगे तो अभी उसकी सुगंधि कहीं चली नहीं जाती वह दुर्गंधी कीचड़ की है वह दुर्गंधी चंदन की नहीं है इसी प्रकार आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है और इसमें शुक्रुक इत्यादि जो प्रतीत होता है वह शरीर रूप उपाधि से प्रतीत होता है शरीर रूप उपाधि से प्रतीत होने के कारण उसका किसी प्रकार का उससे संबंध जैसे पर्दे पर धू धू करके आगनी जलना दिखे दिख सकता है आपको पर उसे पर्दा करम नहीं हो सकता भले ही चित्र में जो है बड़े बड़े गांव जलते हुए आपको दिखाई दे सकती है पर पर्दा ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि पर्दा का उसके साथ कोई संबंध नहीं इसी बात को कहते शुद्धो हम स्वभावतों ना आगंतु के नापाप में ना विद्या आगंतु पाप के द्वारा भी विद्युम सर्वत्र एको आत्मा एक है और शरीर उपाधि से भिन्न भिन्न करके मालूम हो रहा है शरीर शरीर से रहित है ये शरीर से रहित है यहाँ आप देख विद्युत जो है बल्ब से बिल्कुल रहित है बल्ब का आकार जो है वो प्रकाश का जो है आकार नहीं है वो राड का आकार इसी प्रकार जो है वो यह शरीर है आकाशोपम है इति जानन ऐसा जो आपने स्वरूप को जानता है ना कटाक्ष नाप कर्म वह वह तो जो है किसी भी प्रकार से कर्म वि नहीं अपने उसको कर्म स्व में दिखाई नहीं देता है इसलिए जो है जो ये कहा जाता है कर्म संन्यास हो जाता है ज्ञान हो पर उसमें मुख्य तात्पर्य क्या है कि जिस आत्मा का बोध होता है वो आत्मा का कर्म से कोई संबंध है, है ही नहीं तो कर्म का परित्याग तो अपने आप हो गया उसका मुख्य अर्थ जो है ये है कि आत्मा अकरता है इसलिए ज्ञानी अपने को अकरता जानता है ज्ञानी अपने को अकरता इसलिए जानता है कि ज्ञानी अपने जिस स्वरूप का निर्धारण करता है उसमें कर्म का कोई सहयोग है, है ही नहीं तो न कटाक्षना तो कर्म भी सके किंतु आपात प्रतिपत्ति ही अपनी एक कर्म प्रवृत्ति पूरे कर्त अन्वय क्या है क्या होता है कि जब अपने को कर्ता जानता है पहले कर्ता के साथ अन्वय करता है तो अपने को कर्ता जानता है तब कहता ये कर्म मैं करूंगा इस कर्म से इस फल को मैं प्राप्त करूंगा तब कर्ता के साथ अपना अन्वय कर लेता है पर जब आत्मा का यथात्म स्वरूप है उसमें कर्ता का अन्वय बनेगा नहीं इसी बात को कहते हैं कि न मम इदम समीहित साधनम मेरे लिए या इष्ट प्राप्ति का साधन है तो मया कर्तव्यम इसलिए इसको मुझे करना चाहिए अहंकार इस प्रकार अहंकार कर्त अन्वय कर्ता का अन्वय हो सकता पर ऐसा हो नहीं सकता है इत्या इसी बात को कहते हैं भाष्य में नहीं एवं लक्षण आत्मनो याथात्म इस लक्षण वाला जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा है ये जो आत्मयाथात्म है वह न तो उत्पाद्यम आप्यम संस्कार रूपम वा, वह न उत्पाद्य हो सकता है विकार्य हो सकता है न आप्य हो सकता है न संस्कार्य हो सकता है न कर्ता रूप हो सकता है न होता रूप हो सकता ये न कर्म शेषता क्या यदि ऐसा हो जाए इनसे संबंध हो जाए आत्मा का तो आत्मा कर्मशेष हो जाता यदि इनसे संबंध हो जाए तो आत्मा कर्म शेष हो, हो, तो हो सकता है क्योंकि कर्मशेषता के लिए इनका होना जो है आवश्यक तो है पर इनसे कोई संबंध न होने के कारण आत्मा कर्म शेष नहीं बनेगा जब आत्मा कर्म शेष नहीं बनेगा ईसावासी तो इत्यादि मंत्र में आत्मा के जो यथात्म वर्णन है उसको उन मंत्रों को कर्म शेष आप नहीं बना सकते अब इस पर थोड़ा विचार लंबा विचार करते हैं आनंद वो कहते हैं कि देखो एक मीमांसा का सिद्धांत कि आखिर शब्द का तात्पर्य का निर्णय कैसे करें शब्द का अर्थ बहुत कठिन पड़ता है ना कैसे निर्णय करें शब्द तो गुरु के अर्थ तो उन्होंने कहा शब्द, शब्द।, शब्द। जिस चीज जिसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं वही उसका अर्थ होगा जैसे आप भोजन करने बैठे हैं और कह दिए माने तो उन नमक ही अर्थ होगा वहां पर सैंधु और यदि कहीं सवारी करने के लिए आप जा रहे हैं और कह दिए संधव माने तो घोड़ा ही अर्थ होगा जिसको हाँ जिस पर हम शब्द का प्रयोग करते हैं वही उसका अर्थ होता है इसी बात को कहते यद शब्द सब्दार्थ जिसको दृष्टि में रख करके हम शब्द का प्रयोग करते हैं वही उस शब्द का अर्थ होता है कि मीमांसा प्रसिद्धि ये मीमांसा की प्रसिद्धि है इसीलिए जब भोजन के समय कोई मान रहा है माने तो कोई घोड़ा लेके खड़ा कर दिया वो तो घोड़ा की दृष्टि से संधव शब्द का प्रयोग वहां पर नहीं है। तो ये जो है मीमांसा का जो सिद्धांत है तो सर्वाशाम उप थोड़ा भाष्य देखो सर्वासाम उपनिषद आम आत्मयाथात्म निरूपण नहीं वो पक्ष जितने उपनिषद हैं वो आत्मा के यथार्थ स्वरूप के निरूपण में ही उनका उपक्ष हो जैसे इसमें थोड़ी बात इतनी समझ के रखनी चाहिए कि कर्मकांड की जो बातें होती उसका ज्ञान मात्र में उसका उपक्ष नहीं होता जैसे यज्ञ की विधि बताई गई तो यज्ञ की विधि का आपको ज्ञान हो गया पर उसके बाद शेष रहेगा यज्ञ करना शेष रहेगा ना तो जो यज्ञ यज्ञ विषेक ज्ञान होगा कर्म विषेक जो ज्ञान होता है वो ज्ञान के बाद कुछ करना होता है और आत्मा के यथार्थ स्वरूप का जो निरूपण होता है उसके बाद कुछ करना शेष नहीं रहता है तो इसी को कहा सर्वासाम उपनिषदाम आत्मयाथात्म निरूपणी नहीं वो पक्ष आत्म स्वरूप के निरूपण में ही उनका उपक्षय हो जाता है इससे अतिरिक्त जो है वो कुछ भी नहीं करते। तो इसी को आनंदगीगिरी कहते शब्दार्थ है नहीं यद स शु उपनिषदा जपोपयोगि अच्छा चणसव नास्ते एक आत्मया थात्म्यं फिर कोई शंका करे कि उपनिषद का उपयोग एक जगह तो हो सकता है जब करेगा उपनिषद में जो मंत्र हैं, कर्म करते समय उसका जब करेगा तो जब में तो उसका उपयोग हो सकता है तो जब में जब उसका उपयोग हो सकता है तो फिर जो है अन्य प्रमाण से आदर्शनाथ दूसरा प्रमाण तो उसमें कुछ है नहीं मिलता नहीं है तो जप में उसका उपयोग हो सकता है इसलिए नाशते वे तादृशम आत्म याथात्म्यम इसलिए आत्म या, याथात्म का निरूपण नाम की कोई चीज है उपमशन नहीं जप में उसका उपयोग हो सकता है तब इसका उत्तर दिया ने कि ऐसी बात नहीं शब्द का प्रयोग जिसके लिए किया जाता है वही शब्द होता है ऐसा नहीं कि तुम जो है इसका इ, इ, इ, इसका कोई यहाँ पर आत्म या आत्मयाथात्म का वर्णन नहीं जप के लिए मंत्र है तो क्योंकि कर्म के साथ इनका विनियो आवश्यक है ऐसा मान के तुम जो करते हो ऐसी बात नहीं है यद स शब्दार्थ इति मीमांसा प्रसिद्धि सर्वाशम उपनिषदाम चात्मी तात्पर्य दर्शन सभी उपनिषदों को हम जब देखते हैं तो जीव और ब्रह्म के एकता में ही उनका तात्पर्य देखा जाने से न जपोपयोगी तुम उपनिषदाम सकते वक्त यह नहीं तुम कह सकते कि उपनिषद खाली जब मात्र में उपयोगी है ये बात नहीं कर सकते हो तथा ही कहते कैसे पता लगेगा कथे षडलिंग के द्वारा किसी का तात्पर्य निर्धारित उपक्रम उपसंहार आदि देख करके ग्रंथ का तात्पर्य निर्धारित करते हैं ईशावास्य जो है ये जो ये जो अध्याय है इसमें उपक्रम कहा से आया ईशावास्य में दुम सर गम ये सारा का सारा एक ईश्वर ईश्वर से भिन्न है तो यहां तो देखो उपक्रम किया और इसी का उपसंहार किया सर्यत शुक्रम कायम अव्रणम अस्नावीर अपाप इत्यादि करके इसी ईश्वर तत्व के जो है स्वरूप का निवेश किया तो उपक्रम उपसंहार देखने से भी मालूम होता है कि एक जो ईश्वर तत्व है जो शुद्ध जो है अपाप विद्य इत्यादि है वह सर्वत्र व्याप्त है उसी के द्वारा जो है सारे जगत को जो है वह व्याप्त करना है ये निर्धारित हो जाता है उपक्रम उपसार के द्वारा तो इसी को कहा कि सपर्यगा उपसंहारा और अभ्यास भी किया क्या अभ्यास किया अने जेकम मनसो जयो नैन देवा प्राप्त मातम इत्यादि के द्वारा अभ्यास भी देखा गया दे इसमें तो आज भी उसी आत्मिया धात्म का ही अभ्यास है और अपूर्वता उपस देकम मनुष्य जयू तो अनेज तो अने देकम तदनंतर से सर्वस्व इत्यादि अभ्यास दर्शना और नैन देवा ये अपूर्वता बता दिया है? कोई इंद्रिया जो है इसको ग्रहण नहीं कर सकती ये अपूर्वता बता दी आत्मा का तो देवा इति नैनदेवा आत्मन इपूर्वताल बता दिया को तत्व इति फलवत्ता संकीर्तना फलवत्ता का संकीर्तन तो करने से और पूर्व जिजीव शोर भेद दर्शिना कि अभी जीने की इच्छा रखता है उसके लिए कर्म करने का ही विधान बता करके कर्म करण अनुवादे न फिर आगे कह दिया असुरिया अंधे तमसागर का इसके द्वारा निंदा कर दिया कर्मी की इस निंदया आई दर्शन के स्तुत इस निंदा के द्वारा दर्शन की स्तुति किया और तस्मिन नको मातवा दधाती ये सब मंत्र आपको मिलेंगे तब ये बात समझ में आएगी तस्मिन नको मात दाती दधाती युक्त अभिधान यह युक्ति भी बता दिया कि बिना उसके जो है वहा ये जगत ठीक कैसे सकता है सारा जो है उस परमात्मा जैसे हम कहते विद्युत है तो अपन बचलना ऐसे हिरण्य गर्भ जो है वह ये सारे जगत को धारण कर रहा है उस उत्पन्न कर रहा है कैसे कर रहा है? आत्मा है तभी कर है उस तो को शक्ति